बुड़ापे में वह धर्म अर्थ काम तथा मोख्ष संबंधी कार्यों को संपन्द करने में आसमर्थ रहता है। इसमें वात पित आदि की विश्मता से अर्थात न्यूंता अधिक्ता होने से अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। इसलिए यह शरीर रोगों का घर है फिर उसमें विशेश कहने की अब शक्ता ही क्या है। वास्तम में शरीर में सैंकड़ो म�tty' दु lah what उसवे Gotta, इक तो शाक्षाग मुट्ट्�kaर काल है। दूसरे इन्य अने जाने वाली वहिंकर आदी व्यादियां हैं जो आदी मृत्व के समान हैं। आने जाने � परन्तु काली मृत्यू का कोई उपाय नहीं है। रोग, सर्प, शाष्त्र, विश्य तथा अन्यगात करने वाले बाद सिंग, दस्यू, आदी, प्राणी वर्ग ये सब भी मृत्यू के द्वार ही है। किम्तु जब रोग आदी के रूप में शाक्षाद मृत्यू पहु रसायन रोग आदी भी काल से ग्रस्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। सभी प्राणियों के लिए मृत्यू के समान ना कोई रोग है ना भै ना दुख है और ना कोई शंका का इस्थान। अर्थात केवल एक मात्र मृत्यू से ही सारे भै आदी शंकाएं हैं। मृत और बुद्मूल वैर भी मृत्यू से निवृत्य हो जाते हैं। पुरुष की आयू सो वर्षों की कही गई है। परंतु को यसी वर्ष जीता है। कोई सत्तर वर्ष अन्य लोग अधिक से अधिक साथ वर्ष तक ही जीते हैं। और बहुत से तो इससे पहले ही मर जा बीस वर्ष बाल्य और बुड़ापे में वेर्थ चले जाते हैं युवा वस्था में अनेक प्रकार की चिंता और काम की व्यथा रहती है इसलिए वह समय भी निरर्थक ही चला जाता है इस प्रकार यह आयू समाप्त हो जाती है और मृत्युवा पहुंचती है मरण के समय जो � आदि चुल्लाते व्यक्ती को भी मृत्यू वैसे ही पकड़ ले जाती है । जैसे मेंड़को सर्फ पकड़ लेता है। व्यादी से पिड़ित व्यक्ती खाट पर पड़ा इदर उदर हाथ-पैर पटकता रहता है और सांस लेता रहता है। कभी खाट से भूमी पर � और मुख भी सूक जाता है शरीर, मुत्र, विश्ठा, आदि से लिप्व हो जाता है प्यास लगने पर जब वह पानी मांगता है तब दिया हुआ पानी भी कन्ठ तक ही रहे जाता है वाणी वंद हो जाती है पड़ा-पड़ा चिंता करता रहता है कि मेरे धन को कौन भो� इस तरह अनेक प्रकार की यातना भोगता हुआ मनुश्य मरता है और जीव इस दे से निकलते ही जोंक की तरह दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है मृत्यू से भी अधिक दुख विवेक की पुरुशूं को याचना अर्थात मांगने में होता है मृत्यू में तो � देखिए बगवान विष्णु भी बली से मांगते ही बावन अतियंत छोटे हो गए फिर और दूसरा है कि कौन जिसकी प्रतिष्ठा याचना से ना घटे आदी मद्य और अंत में दुख की ही परंपरा है अज्यानवश मनुष्य दुखों को जेलता हुआ कभी आनंद शुधा सब रोगों में प्रबल है और वह अन्य रूप योशदी के सेवन से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है परंतु अन्य भी परम सुख का साधन नहीं है प्रातहा उप्तेही मूत्र विद्या आदी की बादा मध्यान में शुधा त्रिशा की पीड़ा और पेट धन के संपादन में दुख संपादित धन की रक्षा करने में दुख फिर उसके व्यायकरने में अतिश्या धुक होता है इससे धन भी सुकदायक नहीं है चोर जैल अग्नी राज़ा और स्वजनों से भी धन वाले को अधिक है रहता है मास को काश में फेकने पर पक्षी मुमी पर कुट्टे आदी जीव और जल में मचली आदी खा जाते हैं। किसी प्रकार धनवान की भी सरवत्र यही इस्तिती होती है। संपती के एर्जन करने में दुख संपती की प्राप्ति के बाद मुह रूप दुख और नाश हो जाने पर तो अतियंत दुख होता ही ह दुख का परम कारण इसके विपरीत कामना Means से प्रहना परम्शुम का मू�्य है हेमंतरितु में शीत का दुख गृष्म में दारुण ताप्त का दुख और वर्षा रिटु में जंजावात तथा वर्षा का दुख होता है विवा में दुख और पती के विदेश गमन म प्रसव के समय दुख संतान के दंत नित्र आदी की पीड़ा से दुख इस प्रकार इस्तरी भी सदा भ्याक्वि रहती है कुटुम्भियों को यह चिंता रहती है कि गवु नश्ट हो गई खेती सूप जाए नौकर चला जाए घर में महमान आया है इस्तरी के अभी संतान हु� अजारों चिंताएं कुटुम्भियों के कारण लगे रहती हैं जिससे उनके शील शुद्ध बुद्धी और संपूरण गुड़ नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कच्चे घड़े में जल डालते ही घट के साथ जल नष्ट हो जाता है उसी तरह गुड़ों सहित कुटुम्भ जहां निठ्य संधी विग्रह की चिंता लगी रहती है और पुत्र से भी राज्य के ग्रहन का भ्य बना रहता है वहां सुकh का लेश भी नहीं है अपनी जाती से भी तको भ्य होता है और जिस प्रकार एक मासखंड के अभिलाशी पुत्व को परस पर भ्य रहता है वैसे जो को ג'ו ספקו ג'י תכר סוכפור בקראג'י קראט קראט קראט קודו שרסי בהראטה איתנה כעקר שריק רישנה בגוואנה נאפונה קהה כמהראג' ייה כרמומי צ'ריר ג'נמסי ליקר אנטטק דוכי היא ג'ו פורוש ג'י טנדרי יאו רב רטד ענה תתאו כובעס עד ימי תתפרהתיה וסדה סוכירתיה विविद्प्रकार के पापो एवं पुन्यकरमों का फल। भगवान में कम महाराज अदंकर्म किरने जीव घौर में गडाँ गिरते हैं और अनेक प्रकार 2017 स्थ 24 руки कर6 पाप नार्न में गुरीकार के मातमारि के परत्तार्पाम revolutionary की POW भड़्वे प्रकार था स्थ अधर्म का भेद जानना चाहिए इस्थुल सूक्ष्म अति शूक्ष्म आदी भेदों के द्वारा करोड़ों प्रकार के पाप हैं परंतु यह मैं केवल बड़ बड़े पापों का संख्यत में वर्नन करता हूं परिस्त्री का चिंतन दूसरे का अनिष्ट चिंतन और अकार्य परणिंदा और पिशुनता अर्थात चुगली ये पांच वाचक पाप हैं अभियक्ष्य भक्षण हुंसा मिथ्या कामसेन असयमिती जीवन व्यतीत करना और परधन हरण ये चार काइक पाप हैं इन बारहा कर्मों में करने से नरत की प्राप्ति होती है इन कर्मों के भी अने जो पुरुष शंसार रूपी सागर से उध्धार करने वाले महादेव अथवा भगवान विश्णु से दुरिश रखते हैं वे गोर नरक में पढ़ते हैं ब्रमत्या सुरापान सुवर्ण की चोरी और गुरु पत्नी गमन ये चार महापातक हैं इन पातकों को करने वाल अब मैं उप्पात्कों का वर्णन करता हूं। ब्रामण को कोई प्रदार्त देने की प्रतिज्या करके फिर नहीं देना। ब्रामण का धन हरन करना। अतियंत अहंकार, अतिक्रोद, दाम्ही कत्व, खृत गरता, तरपणता, विश्यों में अतिशय आ सकती। अच् इस्त्री की रक्षा ना करना रिन लेकर ना चुकाना देवता अगनी साधू गउप्रहमण राजा और पती व्रता के निंदा करना आधी उपपातक हैं।